आज हमने अपने कार्यो का सम्पादन किया आज कुछ अनेक बातों बातः कीर संकेत विचार है तो आप अपनी परीक्षा के लिए अच्छी सज्जा तैयारी करें और उत्साह के साथ आप मौखिक अपने अनुभव उपलब्धियां उपस्थित करें दूसरी बात आप कुछ संघ पर व्रत करें करके अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करें जो व्यक्ति आप में से व्रत ले चुके हैं और उनका वो पालन नहीं कर पाए या भूल गए तो उनको दौड़हा के पुनः लेके चले जो पहले ले चुके हैं कुछ लोग व्रतों को और कोई और उनको त्रुटि देखने को मिलती है अपने जीवन में या नए कार्य अच्छे सामने आते हैं तो उनको नए व्रत लेने जाएंगे जो लोग व्रतों से अभी परिचित नहीं है उनको अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए नवीन व्रतों का धारण करना चाहिए ध्यान देने की बातें हैं और ये बात विशेष ध्यान देने की है कि जो कुछ हम कहते हैं जो कुछ हम सुनते हैं जो हैं पढते है जे हि ओर स्वीकार अमुक बात ठीक है उन को को के लिए तैयार अपने को इस रूप में ते स्वाव जिसको आप सत्य मानते हैं उसको हैको दृढता पकडना और जिसको आप असत्य मानते हैं उसको दृढ़ता से छोड़ देना जिस व्यक्ति में ये गुण नहीं है वह व्यक्ति महान नहीं मन पाएगा व्यक्ति के जीवन में ऐसी बातें देखते हैं वो ये समझता है कि मैं मा जो मानता हूं वो अच्छा है मैं जिसको ठीक समझता हूं वो बात ठीक मेरे लिए जो रुचिकारक है वो बिल्कुल -बिल ठीक है को करता हूं ये मनुष्य बनने की बात नहीं महान व्यक्ति वो बन सकता है वो ये कहता है कि मैं जो जानता मानता हूं जिसमें मेरी रुचि है मैं इसको नहीं मानता मैं तो इसको मानता हूं जो परमाणु से सत्य से आपको कुछ अमकर समझ में आया अभी आया समझ में नहीं आया जी या उदाहरण दूंगा आपको है जी मैं वर्णन करता चला जा रहा हूं देश की स्थिति कैसी स्थिति है देश कहां जा रहा है देश जाति धर्म स्वतंत्रता कहां लुप्त हो रही है और एक मां से मैं कहूं माता जी एक दो तीन बेटे आपके पास नहीं एक को आप देश के लिए समर्पित कर दो तो देश बचेगा धर्म बचेगा जाति बचेगी वो मां कहती है बात बिल्कुल ठीक है फिर मैं नहीं दूंगी आई बच समझ में नहीं आई अब तो आगे होगी ये उदाहरण मैंने दिया है ये सब जगह लागू होगा कोई भी व्यक्ति मनुष्य उच्च कोटि का व्यक्ति इसी आधार पर बनता है कि प्रमाणु से क्या सिद्ध हो रहे आप जो परमाणु से सत्य से दर्द स्वीकार है पीछे देने की बात नहीं बस मैं तो ऐसे सोचता हूं ऐसे ही करता हूं ऐसे ही करवाता हूं आप यदि मेरी सेना में कहना चाहिए मैं न खड़ा हूं भर्ती होना हो तो बताओ तैयार होना तो ये पद्धति है ये वेदों की की पद्धति अपना प्रयास कि किसी भी देश में समाज में मे इी जब लोग सामने आते हैं तो समाज वारा परिवर्तन भवता महर्षि दाने के काले सैकडो हारो विद्वान् हो सकते हैं। काशी जै नगरं करके दूसरे के, उन में, विषय सैकडो विद्वान् का काशी पण्डितो कु प्रभाव पड़ा, जो मह का पड़ा. पडा में अनेक गुण थे पर वो सत्य बुल झोक देते सत्य पी न अटना चेते और मैं आपको यह मो ये बाता ह प्रभा पडा स्वामिनाथजिकासे पडा ये सत्यप्रकाश मे पडा सत्यप्रकाशी पङ्क्ति मिथता हि महर्षि दयानन्द सरस्वती जीव सत्य सर्च मानते ये, को ये अल, अलग बाज्ञ व्यक्ति सर्वाज्ता ईश्वरी सर्वज् अलग बा है कि से से भूल हो जाए, ये स्वामी सकती के कार्ण, कार्ण, और किसी के के भूलो ज स्वामीजी सकी सेष्ठा रति जालू बुद्धिपूर्वकोड भारण झूटके सत्य प्रभाली मन्थो मे कि मिलि बामे ऋषियो अब यदि ये, ये बातें सत्याग प्रकाश मैंने होती तो महर्षि दान सरस्वती जी का प्रभाव मुझ पर अच्छा बिलकुल नहीं पड़ता अच्छा आपका प्रभाव मुझ पर कब अच्छा पड़ेगा बताओ <laughs> <laughs> क्यों जी पता तो चलिए मुझ पर अच्छा प्रभाव डालना चाहते हैं आप या नहीं? अच्छा यह भावना तो होती है कि भाई स्वामी जी हमको अच्छा माने ऐसा तो है ना और ए, ए बात अच्छी अमारा अमारा लगे हा व्यवहार अच्छा ले अहं ये सोचते आगे आशीर्वाद न ये भावना अन भावना पूरा के करो जुचिकर लगे वे रुचि कर ये साधनेन हमने विद्वान बनाने ये जो आप धनराशि दे रहे ये आपका बहुत बड़ा काम अच्छा काम है पर यह छोटा काम है उपासना का है। नहीं। ये काम है साधन है अपने आप में वो स्वामी बरदानंद जी वाली बात याद रखते उन्होंने कहा था कि मुझे लौंग तो नहीं चाहिए मुझे तो आपका जीवन आपको भी जीवनी मुझे भी जीवनी चाहिए चलिए ठीक है अब अपने अपने ढंग से आप जीवन को लगाई एक तो मैं ये बताना चाहता हूं देश की धर्म की वेद की दर्शन की योग की धर्म की वैदिक रीति की संस्कृति की इस समय इतनी भयंकर अवस्था है इसको बचाया नहीं जा सकता यदि हम इसी स्तर पर चलते रहे आज किस पर चलते अब दो क्या का? इसी स्तर पर आज जो भारत के लोग चलते भारत के लोगों के विचार सिद्धांत कार्यकलाप उनके ढांचे सोचने का ढंग सब यदि ऐसा चलता रहा तो इन चीजों को बचाया नहीं गया है अब देख सा दृष्टान्त देता हूं मैं आपको सबको याद रहना चाहिए मैं ये कहा करता हूं देखो भाई ये सोचो ये विचारो आज देश जाति धर्म वेद दर्शन योग संस्कृति का जो विनाश होता चला जा रहा है उसका बचना कठिन है इसके लिए कम से कम इतना सोचो एक दृष्टांत से समझ लो आप पा तीन दे थोड़ी देर के लिए ये तो है। सब तु दृष्टान्त सागु आ मेरे लिएरति धर्म वेद मानग यदि इतना भाग देशे दे देते दे दे है तीसरा भागि देश जाति धर्म वेद योग वैदिक धर्म की रक्षा सकी और इतना याद रख लो तीन लाख तु दृष्टान्त सग लूनाो व्यक्ति समता मे तीन का तीन लाख्य पा रखु और मे बेटे पोते खायेगे पियेगे मे उडागे चौथी तीसी पीढी वो बिकुल अन्धकार यदि वो तीन लाख्या रया तीन मे पा पैेगा अता कोसा पक्षि बुद्धिम व्यक्ति ये करता है कि ल तु मेरागा हि ए लाख और मूर्खता करे तो मूर्ख पास में तीन लाख बे कु न बजे अूर्ख हुआ हु अख अस्तु कम् झजती जो महो से हम वर्षो ये बा बे वर्षो बाते चले आ अनेक बात कार व व्यवहारं आ व्यवहार तत् जचती व्यक्ति महा दो भा आंघा इ लाठी रक्षामरा सम पता कौन को हमको पीट करके मार करके भाग जाए जम लाठी तु केगे स्वामी कहते क्यान आता मि अलबोली सि फुटगा न ए मर जागा ते हा स्वामी ठीक कौन अनसा ठीक पी लाठि रख लि अहो है अपि जुठ पिटके लाठी रखोगे त्यो नीरमी तो बुद्धिमान क्या करता है वो पहले से ही इस बात को स्वीकार कर लेता अब बताता हूं हम वर्षों से यह कहते आए आज भी कहते हैं कि ध्यान देना देश जाति धर्म स्वतंत्रता वेद योग सब कुछ का विनाश करने वाले बड़े बड़े दल बन चुके हैं करोड़ों की संख्या में बन चुके हैं राजनीति के ढंग से अपने ढंग के और धर्म संप्रदाय के नाम से अपने ढंग के वो बने हुए हैं और उनकी योजना पूरि पूरि भारत मेराज्य याद्याोक मेगा औरगो में इत सङ्गन है कि, कि उद्देश्य बना रक्षेपना ये करोता कर उदश्य बना न लक्ष्य बना भारत में निश्चितरूपे ले राज्य लेगे ते मरे राज्य नेगे आपने लक्ष्यप्राय न बना र न तु बना रक्ष भारत स्रक्षित रखे न ये बना रखे चक्रवर्ती राजा बनेगे औरी बना रखे और योगी ही बन जगे अपि बना रक्षा ओ केशा बेटे हि इा विवाह कुगे पोते हुगेका देगे चौथे क प्रतीक्षा केगे भव मेखते देते विवाह अ की योजना है आप बताओ क्या है। मरने का ढंग या नहीं बताओ उस समय ये बातें हम कहते थे अभी अभी पिछले दिनों में जब ये घटनाएं घटी और जिस दिन मैंने सुना था मैं दिल्ली में ही था चाहू दिनों किसी ने सुनाया मुझे वो कितना सत्य था लगभग लग पचास व्यक्ति तलवार लेके निकले जिस समय सिख और मुसलमान और ये घोषणा हो रही थी सिख और मुसलमान भाई भाई हिंदू भौम कांसे आए और दिल्ली के लोग डर गए केवल की कहेंगे कि ये इतने तलवार वाले व्यक्ति और घर जब ये चर्चा हो गई कि ये तो खत्म कर देंगे इसलिए बात निकालने लगे तो एक माता जी कहती है कि आप जो वर्षों पहले बताते थे वो बाथसा मना दिया जीतः परी जीस मेलि निश्चित बोले गाजरङ्गूली की काट देगे छोडेगे बिल्कु नाजर मूली की कट लो अथवा सङ्गीतोगे बे जा अना निश्चित स्थिति योगि क्यो है, तो है। तो तो आप मिले के कुच केगे तु इन ची की रक्षा इ जीवन रक्षा हे वेदोकी दर्शनविद्याक्षा योग क रक्षा संस्कृति रक्षा स्वतन्त्रता रक्षा यदि प्रकार सोचेगे नै लगेगे तु इच्छा वी के लोगे मनते सोचते क योगी तु बचेरे क्यो पडते योगा व्यास योगा व्यास मतले करो वो योगिका क्या योगी ईश्वर की आज्ञा का पालन करते या नहीं करते वही दो गाँ इस तो उनका है ईश्वर की आज्ञा का पालन करो और ईश्वर की आज्ञा का पालन यह है कि तनबंधन को जीवन मात्र की रक्षा में लगा दो ये ईश्वर किया गया एक तो रक्षा करना तन धन की विश्व की उपासना करना काम की दो काम ईश्वर किया गया अब दोनों को योगी करता है बताओ उसने क्या बात कर दिया कई लोगों को यह समझ में नहीं आती कि क्या योगी लोग योगावासी लोग संगठन बनाए और वो विद्वान् बना ने घर् को प्रेरणा दे उनका क्या सम्बन्ध ये जाने जिस समय व्यक्ति योगी की स्थिति अभ्यासता दुन के काम कमता परन्तु अन्तर्स्थिति बाल्य अग्नि की चलती दुन आपद्याोकता अद्या पढर हू अेरा अभ्यास कच्चा मैं के उलू कोदून्ता मुखी दिनो मम ताता हा फि उखा सता योगी परो योगी तु स्वार्थी भ्रम है, नहीं? ये है करने वाला कोई नहीं होता योगी जैः उपकारा दुन अोगी तु समाधिम बैठाहे आनन्दे अन्या मरीरे अन्याय फलता जे आप बताओ बो धरम है और इसका कि योगी योग को छोड़ दे। आपने क्या योगी है पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने क्या किया था समाधि ठो मे दुन मिथ्या भाषण के तु दुन सै समाधि कठोरकरमार्गे स्वामि कलेश अनाया विद्या बना अधर्म बना पीडा भोगी की कि समाधिका परोकराव न परो साधन ह समाधि साकराव मह परो समाधि लगा अोगो इ पता संज्ञा तु प्रचार मे संज्ञा वे कार्यं संज्ञा आती हम तो देश के लिए कर रहे हैं वो समाजी बच्चों करवाने की बात तो ये बातें मैं आपको सुना रहा हूं इसके लिए आज हम कुछ कर सकते हैं और ये भी ध्यान दो जिस समय ये दौड़ धूप हुई और जिस समय ये झगड़े हुए और झगड़ों किए होने के कारण से लोगों की आंखें खुली थोड़ी, थोड़ी आपको पता है अभी लोग कितना ही उपदेश दे दो बिना इतनी दुर्घटना के इनकी आंखी नहीं खुलती अब वो के तो के झगे तु बहुखराबाहे तु खराबि न बता भ झगडे न उ सोये न उे खराब क्या उपयोगी होगे तो अब आज आप आ सोच लो अच्छी तरह और अच्छी तरह कि हमने अपने जीवन में अपने जीवन को कोक्षमना एक फिर पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाना ये दूसरा संकल्प फिर समाज को ऊंचा बनाना ये तीसरा फिर देश को ऊंचा उठाना यह चौथा फिर विश्व को ऊंचा उठाना कितने क्षेत्र हो गए पांच हो गए पांच के लिए तनमन धन से संकल्प रुके चलो और आज हम थोड़े से व्यक्ति दिखते यहां बैठे थोड़े से दिखते हैं परंतु ये थोड़े नहीं है कुछ ही जो है अपने को बदलते हैं और समाज के अंदर परिवर्तन जा देते हैं आपको ध्यान रहे हम में इतनी शक्ति है इतना ज्ञान भी ज्ञान है इतने अच्छे संस्कार भी है अंदर और इस तरह से इतनी शक्ति मिलती है एक व्यक्ति इतना बड़ा महान बन सकता है वो यदि पूछे पुरुषार्थ करें उसके विचारों के अंदर परिवर्तन आना चाहिए उसका लक्ष्य विशेष रहना चाहिए उसको सोचने का ढंग आना चाहिए और इस प्रकार के सोचने से वह साधारण व्यक्ति महान बन जाता और यदि आप नहीं सोचते ठीक ढंग से लक्ष्य कुछ नहीं बनाते सोचने के विचार ही आपके उड़ते रहते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे आपको क्या ऐसा लगता है कि हम छोड़े संख्या में क्यों बोलो लगता हो जब दूसरे संप्रदायों के उसमें जाइए सत्संग सक, में जाके देखिए कई बार हमने देखा बालो विस्तर के जाके देखो वहां देखो एक मिलों का हो या आधा किलोमीटर का हो एक किलोमीटर की तरह लंबे लंबे इतने मादान भरे पड़े उनके यहां और में लाखों व्यक्ति इकट्ठे होते हैं राधा स्वामी व्यास नदी के किनारे पर आपने कभी देखा सुना कितना बड़ा आश्रम और उसका कितना बड़ा भंडार है जहां भूलन खाने वाले बैठते हैं और गुरु जी उनके ज्यादा हटते हैं वो कितना मंच है ऊंचा हम दे देखा और उसमें नाम लेने वाले की संख्या लाखों आप देखिए जाने वाले लाखों की आ, आप बतलाइए हमारी एक ही बीचों ने ये दिखती है पर एक बात बड़ी अच्छी आपको बताऊं साज मर मिटने वाला व्यक्ति लाख में एक घुस तो लाखों भाग पड़ <laughs> गए जब तक ज की बात लागु बैठे और एक एकं मरं या मरङ्गा तु बात कु तीसरे अहे भेटोपि न यानि भागे जो मर्मिटि की बात केडे हैं सुभाषिते डरगे चन्द्रशेखर भगतसिंह से डरते थे अङ्ग्रेज औशोर दूसरे महात्मा गाधी डरते उभय डरते उनका क्या था? उनके में उनकी चाल क्याले बाया कु अतलागला व्यक्ति लगडा लगरा च अङ्ग्रेजे को कपाता लगडे लगडे के बैठे भी नहीं। है? बैठे एक कि आगे प्रेरणा देवा युवक ऐे बैठे तु भगतसिंह का र ये युवक बैठे या चंद्रशेखर सुभाष की बातें भी नहीं कर रही ये उस बूटे मात्मा गांधी की नहीं कर रही ठीक है ना ये है मन मैं कुछ है।, है तो ठीक है चलो आम नहीं देखते इस बात को आपको मैं ये बताता हूं हम तो ये कहते हैं कि हमने तो केवल सबके हित के लिए सब कुछ करना है अब आप मुझे भोट से नाराज हो जाएंगे और बड़ा नाराजगी इतने नाराज हुए अपने वर्ष आएंगे नहीं <laughs> और प्रचार के, के स्वामी सत्यपति सबको बिगाड़ रहा है घोर घाट घर घाट के खो रहा है तो ये घर गाट के खोने की यही बात कौन बात हम तो कहते हैं हम मरेंगे या जियेंगे कुछ नहीं हमने देश जाति धर्म की रक्षा कर ली है चाहे कोई नाराज हो जाए बस कोई आए तो आ जाए नहीं तो सहयोग दे नहीं दे तो नहीं दे बुड़ी बुरी योजना बनती है हम तो ब्रह्मचारी बनाते हैं और ये हमारे विदेश घंटा लेकर घूमते हैं स्वामीजी को बा का कृते ब्रह्मश्री किं मनाते का ग न बिगाटि महता हो छोडा सा कोना बिगडा और ते मनय भेटगा ये घरी बिगडेगा पीठी की पी बिग जागी बता देता अबो एको कनी देन पडेगि चार पा बचे का ते बोलो पा मरे पाचो मरण अच्छा या मरे अ बोलो वो वो तू मरे बि दी परे मिट जान मिटने के प्येन मिटगि जायगा ये कोई बात नहीं। तो वो आया, एक को वाचो मरे बच्च मर चार है बा ये देखने वा चार बे एको मम बता चार को बचाने के लिए एक कोई पति किसान के लिए आऊ जी हथ चार बचेंगे नहीं तो नहीं बचेंगे प्रत्येक मां यह कहे मेरा बेटा फौज में नहीं जाएगा मैं किसी को नहीं भेजूंगी अब तब भारत की रक्षा हो जाएगी हो जाएगी बोलो इतनी लाखों सेना पड़ी तब भारत की रक्षा हो रही है इतनी देर में देते नहीं तो लाखों की संख्या में युवक खड़े के लिए नौकी कुछ होते हैं उनमें, यह बान्तु है तत् रक्षा न रक्षा सकति अनेन जातया कामी एक सैनिक शक्ति है ब्रह्मण शक्ति वैश्य शक्तिः ये अन्या शक्त्या काम का है अहारे पाना तु है कि बहु कुछैर बा इष्ट उसकी सुरक्षा रक्षा रही है पर ब्राह्मण और विद्यमान त्यागी ही तपस्ंद्र मचाई कहां है हमारे पास हम बताओ नहीं। कितनी संख्या होगी कि मुझे बताओ आप आप आपको उंगलियों पे गिनने के लिए मिलते हैं कहीं भी कालांतर में वो भी नहीं मिलेंगे ऐसे ही हमारी गति रही तो आप क्या सोचते हम दिन रात और वर्षों से जीवन को खपा करके आगे चलते तब जाकर के 20-15 वर्ष में एक ब्रह्मचारी बन पाता है मुश्किल से और उसके पीछे उसके वाले डंडा लेके पड़े रहते उस ब्रह्मचारी के अब भारत की इतनी भयंकर दुर्दशा आपको माता को अंदर ये नहीं आता हम कुछ करें के कर देते हैं आप पता नहीं या नहीं या बात के नहीं है है है तो हम पश्चात्ता चे हसके कनी गंभीरताीन प्रकारी अस्तु सा अपेक्षि क्या का त्यक्ति काना जीवन सेवाभार्पित शरीर बन सकता एक व्यक्ति शरीर से सेवा नहीं कर सकता उसके पास धन सम्पत्ति उसको धन सम्पत्ति को जम देता है एक युवक अपने आप को विद्वान बना के तैयार करता है क्षत्रिय के ढंग से और अन्याय के विरोध करने के लिए जम देता है अर्थात ये बेरी शक्तियां व्यक्ति के पास में हमारे पास में आपके पास में जो जो शक्ति हो उसको लगाइए अपनी शक्ति को लगाइए अपनी धन संपत्ति को लगाइए अपने बेटे पोते को तैयार करिए अपने समाज को बनाइए देखिए दूसरे मत कितना प्रचार दिल्ली मेने श्याम सुन्दरं लडी का का वे आ लडी का ये जातिवासि बनाते इो बाया ये लकडी का तु कार्ते मि लेते हैरकाली बैठक्या बैके देखो भा अङ्गीत है काम अपना कर रहे हैं अब उसी बार उसका भाव सुना रहा हूं हमारा राज्य होगा तो राजधानी कहा बनाएंगे हम लखनऊ बनाएंगे या आप देखिए मुसलमान हां आप देखिए क्या योजना चलती लकड़ी का काम करने वाले हैं और एक चुपचाप अपनी बैठक करते हैं और योजना देखिए उनकी काम करते लकड़ी का देख रहे दिमाग में क्या है अब ये समाज पता नहीं घास हो रहे है कि आ, की नहीं की की हैं कि आंखें निकुल कबूतर की तरह कबूतर की आगे देखिए ना इतना निकम्बक पक्षी है गुण तो गुण दोष होते फिर बहुत दो है इतना कायल है इतना धीरू है इतना आगसी प्रमादी है बस इसकी मौत इसके ऊपर रहती है हम यहां गुरुपुर में रहते थे वो बरामदासा होता ना उस पर बैठ जाता यहां तकत बिल्ली तकत पर बैठती तो पास में पड़ जाता वो और गण्डु भोगरता अथवा बिल्ली जी कोरी आगोरी आग दबाता बिक मूर् कबूतरी तर्ना मर जाओ। और बहुत करता के जा भुणते, भुणते, भुणते। और दूसी दो शिकायता महो बहु परिश्रयतां पुत्रीता सैको कबूतर कबूतरी काते भूमते उडते और पतडा दुडा काला कटोला कौ आ दिए। दिए। मैं आपको देखता रहता हूं या कम् बोलता भागने करके अपि किमपि तत्रुटि कम् बताबराणि भागे बीच यदि पूरा अनुशासन कु मधम आ बैठे ही कोई बैे जायु थक गो या लडा यडा या लडा छ सा जी लडा न आया कौवा पतला दुला अण्डे का गा सैको बीचक सारे ही अपी गल हीर पैसे कल कौवासिद्ध न कलने कुजानी था था। नहीं दिख आगे। आगे मैं वही आचार्यो मि दू मे पा राग वी मे पाना माता यचार बाता विचार बे ईश्वर को समझ लो ऋषियों को समझ लो ये आपको ऐसी बातें करके सरपूर ही कर सकते हैं हमारे हमको करना ही नहीं समय तुम्हारा हो रहा, गया धन्य तो कितनी बात सुनाओ बस इतनी बातें हैं बस देख के लिए इतनी देख करके एक व्यक्ति ने में कहा क्रब था पढ़ा लिखा भी था फिर लेकिन आपको तो कुछ योगा प्यार शांति मिली होगी आप तो यह भी शान्ति मिलिरी के मुजे समाधि प्राप्ति अर बल्याप कि कामखां चित्रि गुरुचारी को विद्वान् बना पठा ते जाति का ये करो वो ये क्यो म मुख शान्ति मिलिर दुन दुखी अज्ञान अथवा अन्याय भा मुखचा बाल या ये मैस सह न मह्यं कुर्या आश कि स्वयं सुखीनो को सुखी करो तो के सो सकता भावना आपको बता देता हूं कि जितना भी आपके त्याग करते चले जाएंगे बुद्धिपूर्वक ईश्वर को आदि मूल मार जाएंगे आपको हानि होने की कोई संभावना नहीं चाहे धन से झोंपड़ का पूरे तनमत धन को झोंक बुद्धिपूर्वक एक परंतु हानि की धंधा व्यक्ति डरता है कि मैं धंधे जो कंगा हो जाऊंगा समय होगा तो मेरा ये हो जाएगा आगे बढ़ूंगा तो लोग मेरे विरोधी हो जाएंगे इस प्रकार से बात की में दमागति आज्ञा पालन निश्चित देश मे ऐे का अभाे विद्वान् का अभाे सन्सी का अभा प्रेस अभा देश में नीचे नीचे उत्पत्ति हि खिमीय सुधार आसन् युवा निराशावादी कभी बनेंगे निश्चित रूप में आशावादी रहेंगे हम तक आशावादी रहना ही चाहिए और लगे रहेंगे एक जन्म लोग खत्म हो गया फिले में फिर जन आएगा उसमें रुकेंगे ही रुकना का नाम ही मदद ठीक है समय तो बहुत हो जाएगा आप ऐसा मान लें तन मन ढंग से आप खरीए और माता योजना बनाओ कार्यगी पैदा कर लिया झांसी की नागे नागे ये नाचे निल्य बहु अस्ति का ए पतां वा जोति बहु नागालेखा निगाले जानी हरि पावकटा के गा वा के गा वा का मन्त्र सलवा चली भाला चलानि मन्त्रि भाग परणानि देश आगच्छाना विकाले तु देश जले औषधे का हो बाय उ मेलने कुशलया सारे सारे राजनीति वाे भारत देश कोचले अहं दिया सा काना काते मिलोको जार्गाष्ट सूने मत मे लिया आोजना कमनिया मतदा म निश्चित पैदा इसमें कोई कृत्रिमता नहीं है कोई आकंबन नहीं है कोई दिखावा नहीं है अब इसमें हमारा जो काम है हमारा काम है तो जो हमारा रिजल्ट है इसमें सहयोग हम तो यही कर्मचारी को विद्वान युवा जाति देश जाति के लिए मिट्टी वालों को पैदा हम कोई पानी नहीं पढ़ाएंगे घरों से समर्थन तोड़ते घरों में नहीं, नहीं कम से कम लोग तो आएंगे इसमें हजारों में लाखों में है जो कि आए कम से कम से और वो पूरा जीवन बताए फिर वो मोड़ दे राष्ट्र में क्रिए में हो राजनीति में मोड़ युग में प्रेरणा दे दो ये ऐसे पैदा हो गए तो बचेगा भारत धर्म वेद योग दर्शन मेरी संस्कृति बचेगी ये तो बचे नहीं चलती आप अपने घर जोड़ते हैं लोग मेरा घर परिणाम ये हो सब देखें ये अत्यंत स्वार्थी योग जो है अपने स्वार्थ का विनाश कर जाने तो अपनी तैयारी करो ईश्वरी सहायता लेच ईश्वर कानिध्य जिने अज्ञान निर्भरता सारि समाप्त व्यक्ति वेदं क्रन्थो समन्ता ईश्वरना व्यक्ति कात्र विचारी अद्भूत एक व्यक्ति सैको विचार जिता तो थोड़ा भरा लिखा होना ऐसा सोचने का नहीं होना और यह जो बातें छोटी छोटी बातें यह तो देश को बिगाड़ने के अपने अपने घर की सोचना अपने अपने बेटे बोलने की सोचना अपने अपने संबंधी के सोचना अपने खाने पीने की, की सोचना जैसे दादी के बेटे को कुछ नहीं सोचना यह भी जीवन है अपनी भी सोचो हम मना नहीं करते पर जिस अस्तर का अपने बेटे बोलते किए सोचते हो ना इसी स्तर समाज और राष्ट्र का सोचे तीन बेटे पा तीन के सोचे चौथा बेटा राष्ट्रेज् वै मिलो चौथा गेका राष्ट्रम इतो गुजारामो लिक बिना कुशले एक बै तद जात सबराणि बात सी बा जा के कार जी। देखो कुछ लोग आपके खतरा नहीं अच्छा आप नीचा करो आप बदली शुरू सोचने का ढंग बदलो मैं आपको बताना चाहता हूं ये ऋषियों का ठंड नहीं है हमारा जो आज माच का ध्यान है बिल्कुल ऋषि को उठता है ये वीरों का ढंग नहीं है परोजगारियों का ढंग नहीं है जागियों का ढंग नहीं है एक जाति में ये भक्तों का धन नहीं है बिल्कुल ही उच्चा हो गया और हमारा ये धर्म है इसको मोड़ देंगे हम ये नहीं मानते कितने संख्या को लोग हैं वो क्या कहते हैं हमारी कौन सुनता है हम इसको बिल्कुल नहीं मानते हम सुनाएंगे और मोड़ देंगे कितना उपाय देंगे पीछे नहीं हटना है तो सभी सज्जन माताएं ऐसी भावना को ले दिया अब देखो कैसा परिवर्तन होगा नहीं मैं तो ये मे सोता भगवान् आगे वै समीपे बेगा तांग्रे बा मे सा बा सह का कि दो मारे की आई, शरीर का अंत होने की स्थिति बनी है और मन तैयार हो गया तब सोचा देखो वो मर गया जो माता वो दो गई कम से कभी माता को न रोना पड़े ये भी परमात्मा आपको जाओ फिर तो मैं तुम्हें विचार सुना रहा हूं अच्छा मैं यही सोचता था इसलिए मैंने विचार किया परमात्मा मुझे फिर से शक्ति करो खेल अक्ति बार बताओ अपनी शक्ति आई या पहले अधिकारी ना नहीं कर सकता है और ऐसा ही आप ये है शक्ति का और परमात्मा इतनी शक्ति के जाहिर करके जो है वो ऐसा अनुभव करता है मैं मुझे रोक नहीं सकता अब मैं तो ऐसा ही अनुभव करता हूं तो इसलिए ध्यान रखो ये मैं जो बना देता हूं आपको थोड़ा सा आलिश्य में आता गम्भीर बातया सोचे स्वामि का के इव बादे इ गम्भीर बात